पूर्णम पूर्णम पुरा पूर्णम ग पूर्णश पूर्णमेवावशिष्य श्रीमद्भगवीतास्तावसध्याय सबके ऊपर विचार हो गया जिसमें अर्जुन का प्रश्न है और त्याग के बारे में त्याग शब्द शब्द में क्या अंतर है त्याग और सन्यास दो में क्या अंतर है मैं दोनों को जानना चाहता हूँ अर्जुन का प्रश्न था से महाबाहु तत्व में शामिल हुए तुम त्याग से कृषि कैसा पृथक के अलग अलग करके पृथक अलग अलग कर दोनों का अर्थ समझना चाहता हूं विषय समझना चाहता हूं संन्यास शब्द का अर्थ क्या है और त्याग शब्द का अर्थ क्या है ऐसा अर्थ ने पूछा हुआ है तो अब यह हम उत्तर दे रहा है भगवान उत्तर दे रहा है इसके एक टीका से देखना नो तत्र अध तन्यास त्यागर उतवाद किमी पुनस्त पृछेत ज्ञाते तदयोगगा तत्राति है पैलु के अध्यायों में संन्यासद भी बहुत स्थान पर आया है त्याग शब्द शहु स्थान पर आया है पहले आया है पूर्वेश अष्टादश अष्टादशाध्याय के पहले गीता में पूर्व अध्याय में त्र तथानों में उन स्थानों पर संन्यास त्याग होता है संन्यास शब्द त्याग शब्द दोनों को कहा हुआ है पहले अध्याय पूर्वाध्याय में कहा हुआ है दोनों का किमित पुनस्तक परीक्षित है फिर वो दोनों के बारे में क्यों पूछा जाता है अर्जुन के द्वारा यहाँ ज्ञाते तदयुगात प्रश्न वहां होता है कुछ अंश में ज्ञात हो कुछ अंश में अज्ञात हो उस विषय का प्रश्न होता है यदि ज्ञात है तो तद विषय प्रश्न व्यर्थ होता है जानता है विषय को घट साम्य है ये घाट है जान रहा है फिर यह क्या है पूछने का मतलब नहीं होता ज्ञात विषय में नहीं होता प्रकाशयुक्त तो प्रकाश प्रखंड प्रकाश युक्त प्रकार प्रकार से युक्त तो अवस्था में जो घट पड़ा होगा उस स्थिति में घट को पूछने में संभव नहीं होता क्यों तो जानता है वो ये घाट है प्रश्न नहीं होता वहां और अज्ञात विषय में प्रश्न नहीं होता बिल्कुल अज्ञात हो जैसे कव्य का दात किसी में भी नहीं देखा आगता आगे बनता कति का आगे बनता यह प्रश्न नहीं होता कवि के रात कितने होते प्रश्न नहीं होगा आक्षेप में कोई पूछ सकता है प्रश्न नहीं होता। क्यों अज्ञात है कवि के रात किसी को क्या जानकारी ज्या, ज्या, नहीं है तो अति ज्ञात हो अथवा अति अज्ञात हो ऐसे दोनों विषयों में प्रश्न नहीं होता कुछ अंश जानता हो कुछ अंश में नहीं जानता हो उसी विषय को निष्कर्ष करने के लिए प्रश्न होता है तो यहां तो संन्यास शब्द और त्याग शब्द का कई स्थानों पर चर्चा हुई है पूर्व अध्यायों में तो ज्ञात है ज्ञात विषय में प्रश्न नहीं होना चाहिए अर्जुन ने आप प्रश्न क्यों कर दिया सन्यास से महाभाव तत्व विषय तम त्याग से कृषि कैसा पृथक के न क्यों प्रश्न किया अर्जुन ये यह शंका आ जाती है यही कह रहे हैं नवेश अध्याय पहले के अध्यायों में तत्र तत्र उन स्थानों में संन्यास त्याग संसद हुआ त्याग शब्द का कथन हुआ है पूर्व अध्याय में किमित पुनः फिर वही दोनों को क्यों जाता अर्जुन को द्वारा यहाँ अस्टादश तो अध्याय पूछा जाता ज्ञाते तदयोगाद ज्ञाते सदयोगाद प्रश्नयोगाद ज्ञात विषय होगा प्रश्न जो ज्ञात पहले अध्याय में कई बार आया है त्याग शब्द और संन्यास शब्द ये शंका तो तत्र आह तो उसमे कहते हैं कहने है, तत्र भाष्य में कहा तत्र तत्र निर्देश उन उन स्थानों में जो निर्देश हुआ है उपदेश हुआ है पूर्व अध्याय में त्याग शब्द का और सन्यास शब्द का दोनों का तत्र तत्र निर्दयास त्याग शब्द हो उन स्थानों में पूर्व अध्याय में निर्देश हुआ जिन सन्यास शब्द त्याग शब्द दोनों को कहा हुआ है पूर्व न तो निर्लुंसिता अर्थों कहते हैं निकृष्ट अर्थ नहीं आया है पहले संन्यास का यह अर्थ होता है त्याग का यह अर्थ होता है निकृष्ट सारांश रूप से अर्थ नहीं बताया गया है पूर्व में गोल गोल गोलपोल हिसाब में बताया हुआ है न निर्लु लुंतार्थों का वे न निष्कृष्ट अर्थ हुई निष्कृष्ट अर्थ नहीं बताया मुख्य निचोड़ सारांश नहीं बताया पाए संन्यास का अर्थ आर्था पूर्वेश्वर अध्याय पूर्व अध्याय में कहा तो है और संतु निर्लुणित अर्थ ने बताया अर्जुन को पूछने वाला है यार प्रश्न अर्जुन का है प्रथम स्वरूप अर्जुन के विषय में लेकर किया गया है सन्यास सह महाभाव तब तुम्हें ऐसी जानना चाहता हूँ तो अर्जुन आय पृष्ठ होते तन्यास शब्द का और त्याग शब्द का अर्थ विशेष का निर्णय करना है सारांश बताना है अब मुख्य रूप से संन्यास का अर्थ यह हो त्याग करो अर्थ यह है यह बताने के लिए यह आरंभ होना है ठीक है ठीक कहा न निर्लुंठित अर्थ हो मैंने न निष्कृष्ट अर्थ हो वही अर्थ उसका निर्लुंठित अर्थ शब्द का अर्थ निष्कृष्ट नहीं हुआ जोर बताया साराश नहीं बताया विविधता मैंने भिन्न भिन्न अर्थ ने बताया कि त्याग शब्द से बोल दिया कहीं संन्यासद से बोला तो है मैंने अलग अलग करके नहीं बोला कि सन्यास का यह अर्थ होता है त्याग का ये अर्थ होता है ऐसा नहीं बताया पहले इसलिए अर्ज जानना चाहता है इसको लेकर पूछा है यही है। बुभत्सया प्रश्न से प्रवृत्त भूभुत्साह से ही मानी जानने की इच्छा से प्रश्न ठीक है बुद्चा, बुद्चा है। उसको बहुत बुद्धा जानने की इच्छा है अर्जुन को उसके द्वारा प्रश्न तो प्रश्न अर्जुन का प्रश्न प्रवृत्ता है ठीक है, है। प्रश्न का जो अभिप्राय है प्रश्न अर्जुन आये उसका अभिप्राय प्रश्न के द्वारा भगवान समझ गए पूर्व अर्जुन ने प्रश्न किया है तो प्रश्न का जो अभिप्राय है प्रश्न के द्वारा ही समझ करके भगवान उत्तर उतवा दिखते भगवान उत्तर दिया ही कहते हैं है। है। ये कहते हैं अतो अर्जुन आये प्रश्न होते हैं तब निर्णय आह भाष्य इसलिए अर्जुन जो पूछने वाला है संन्यास से महाबाह तब तुम हिसाब तुम त्याग के साथ पूछ रहा अर्जुन इसके उत्तर देने के लिए तैयार होते हैं भगवान है। उत्तर देते रहा है उसे प्रश्न का निर्णय के लिए आगे दस लो ये है श्री भगवाच काम्याकमफल्याग प्रऊस्यागम विचक्षण काम्यासिद सर्वकर्म फल त्यागम प्रहु त्यागम विचक्ष काम्याणाम कर्मा न्यासम काम्य कर्मों का जो त्याग है स्वर्ग आदि के लिए पुत्रादि के उद्देश्य करके जो कर्म किया जाता है से जो किया जाता है काम काम्य करो उन कर्मों का त्याग ना न्यास बने त्याग उन कर्मों को छोड़ देना संन्यास हम कवय भी जो कवय मान विद्वान लोग हैं उसको सन्यास समझते हैं काम्य कर्म को जो छोड़ना और त्याग देना होता है उसको कहते हैं संन्यास ऐसे जानते हैं विद्वान लोग जो कर्म के बारे में जानकारी रखते हैं जो लोग उसको कहते हैं संन्यास उसी का नाम है काम कर्म का त्याग संन्यास संपूर्वक न्यास शब्द त्याग अर्थ में होता है काम्य कर्म का जो त्याग देता हो काम्य कर्म नहीं करना को सन्यास कहा जाता है ऐसा विद्वान लो लोग जानते हैं और सर्व का फल त्यागम प्रयागम विचक्षणा विचक्षणा जो बुद्धिमान लोग हैं क्या मानते हैं सारे कर्मों का फल त्याग इसको त्याग कहते हैं किसका केवल काम में कर्म नहीं नित्य रित्त कर्म का भी फल त्याग नित्य रितादि कर्म भी दो प्रकार होते हैं काम में अग्नोत्र भी होता है निष्काम का अग्निहोत्र भी होता है स्वर्ग का काम हो अग्निहोत्रम जु ही आता है वाक्य आता है केवल अग्निहोत्र जूहिया ऐसे वाक्य आता है जो केवल शब्द आया अग्निहोत्र जुहिया वो तो निष्काम वाला है और स्वर्ग का काम हो अग्निहोत्र जो सकाम वाला है तो नित्य निमित्त कर्म भी काम में और निष्काम दोनों प्रकार के होते हैं सकाम निष्काम दोनों होते हैं तो मैंने नित्य निमित्त कर्म का भी फल त्याग देना नित्य निमित्त कर्म छोड़ना नहीं फल त्याग देना कहते हैं त्याग काम्य कर्म का तो स्वरूप त्याग जरा उसको कहते हैं संन्यास और नित्य निवित्य कर्म कर रहा है तो फल का त्याग कर दिया उसको कहते हैं त्याग त्याग और संन्यास में दोनों कर्म संबंधी है ये जो ज्ञान प्राप्त हो चुका है उसके लिए कहते कर्मियों के लेकर के ये है एक प्रशंसा के लिए काम्य कर्म करने वाले की निंदा के लिए है और निष्का भाव से कर्म करता हो नित्य नित्य कर, नहीं कर्म उसकी प्रशंसा के लिए उस व्यक्ति की प्रशंसा के लिए बात है। कर्माना है कर्माना कर्मानाव सन्यासम कवेगी तो कहा काम्य कर्म का कर जो त्याग है संपूर्ण को न्यायास शब्द त्याग अर्थ में होता है सन्यास संन्यासम कहो तो संन्यास समझते सन्यास इसी को कहते हैं पर विद्वान लोग ऐसे मानते हैं कहा अब हमारे विद्वांस विद्वान लोग ऐसा समझते हैं सर्व कर्म फल त्यागम सारे कर्म का फल त्यागना माना काम्य कर्म को तो त्याग ही करना है अन्य कर्म का नैनित निति कर्म वो करना के तो फल को त्याग है इसको कहते हैं त्याग कहा विचक्षा मारे जो बुद्धिमान लोग हैं ये कहते हैं त्यागम प्रहु इसको त्याग कहते हैं संपूर्ण कर्म तो करना कर्म फल त्याग देना यही है त्याग और सन्यास में इतना तरह काम्य कर्म को कर परित्याग करने का नाम संन्यास और कर्म कर रहा है काम में ना निष्काम कर्म कर रहा है फल त्याग देता है मानी स्तरार्पण बुद्धि से कर्म करता है उसका नाम है त्याग ये कहा है काम्यानामें ना ना अशुमेधा दिनाम अशुवेदाजी जो है ना ब्रह्मलोक प्राप्ति के उद्देश्य से करके अशुमेदादी याद किया जाता है यह काम्य कर्म में आता है काम्यानाम अशुवेधा दिनाम जो अशुवेदा जी ये क्या है उसका उद्देश्य हो होता है ब्रमलोक के अधिकारी बनना चाहता हो वो काम्य कर्म होता है काम्यानाम अशुभालीनाम कर्म नाम ऐसे कर्म का त्यागम परित्याग न्यासम मान परित्यागम त्याग कर देना करना ही नहीं ऐसा काम उसको कहते हैं संन्यास यही कहना है, सन्यास है। सन्यासम सन्यास शब्द अर्थम का संन्यास शब्द का अर्थ होता है जैसे घट शब्द का अर्थ होता है मिट्टी का पात्र इस प्रकार सन्यास शब्द का अर्थ है काम कर्म का त्याग यही है अनुष्ठेय प्राप्त अनुष्ठान रूप से प्राप्त था अशुमेदा दी है प्राप्त था अनुष्ठान के रूप से अनुष्ठेये अनुष्ठान होने के कारण से प्राप, प्राप्त प्राप्त से अनुष्ठानम यही होता है त्याग शब्द संन्यास सन्यास मान जो अनुष्ठेय रूप से प्राप्त है किंतु अनुष्ठान नहीं करना इसका नाम है संन्यास अनुष्ठत्व तो प्राप्त अनुष्ठानम अनुष्ठ रूप से प्राप्त था अनुसांगे के प्राप्त था किंतु उसका अनुष्ठान नहीं होना यही है एक सन्यास का अर्थ होता है कवया मन पंडिता बुद्धिमान लोग जो होते है। केचित भी भी है। हैं केचित विदुर चित कुछ पंडित लोग ऐसा समझते हैं काम करोगों के त्याग को ही संन्यास कहते हैं तो नित्यनित अनुयम सर्वकर्माण आत्मसम्मति प्राप्त से फल से परित्यागर्वकर्मफला त्याग स्तंभ प्राहु कथयी त्यागम त्यागब्दार्थ विचक्षण पंडित दूसरे पंडित लोग ऐसा कहते हैं न नहीं ऐसा नहीं कर्मों का त्याग फलत्याग काम तो करना ही नहीं है नित्यकर्म का फलत्याग कर रहे जाते हैं नित्यनैमित्तका अनुषीय जो नित्यनैमित्तकर्मा दो प्रकार के हैं और अनुष्ठीयमान है भी। नित्य कर्म प्रतिदिन संध्या आदि करना है जैसे नैवित कर्म पूर्णिमासी आ गई तो पूर्णिमा संबंधित कुछ कार्य करना सक्रांति संक्रांति आ गई संक्रांति संबंधी कोई कार्य करना है वह नैवित निवित्तजन होते हैं कुछकर्म कुछ कर्म नित्य है प्रतिदिन होते हैं तो नित्य नैमित्तिकारण अनुष्ठीयम आराम सर्वकर्म नाम नित्य नैमित्तिक रूप से जितने भी कर्म अनुष्ठीयमान है आत्मसमतया प्राप्त से जो कर्म करेगा उसी को फल प्राप्त होगा आत्मसमत स्वयं यजमान जो है उसके संबंधी बन करके प्राप्त जो फल होगा उस फल का परित्याग फल का त्यागना नित्य नैवित कर्म तो करना कर्म नहीं छोड़ा केवल फल त्याग देता है परित्याग सर्वकर्म फल त्याग, त्याग यही सर्वकर्म फल त्याग का अर्थ है तम प्राहु कथा है त्यागम त्याग शब्दार्थ का उसी को कहते हैं क्या त्याग शब्द का अर्थ यह है ऐसा बोलते हैं नहीं नित्य नैवित कर्म तो करना फल का त्यागना त्याग कहते हैं कहा विचक्षण हमारे पंडिता पंडित लोग ऐसा कहते हैं बड़े बड़े बुद्धिमान लोग ऐसा मानते हैं कहा यदि काम्य कर्म परित्याग फल परित्याग होगा अर्थो वक्तव्य यही कहना हो या तो काम्य कर्म का त्याग देना अथवा फल त्याग करना अर्थ तो त्यागी तो आया क्या आया yeah. चाहे कर्म का त्याग करो चाहे फल का त्याग करो एक तो कर्म का त्याग कर काम्य कर्म का त्याग बोला उसको संन्यास कहा और नित्य निवित्त कर्म कर रहा है क्यों तो फल का त्याग दिया तो उसको कहा त्याग किन्तु अर्थ तो एक ही आया ऐसन आ जाती यदि काम्य कर्म परित्याग यदि काम्य कर्म का परिता त्याग हो अथवा फल परित्याग होगा फल का परित्याग हो नित्य रविति का फल का परित्याग हो वक्तव्य यही बदला हो तो सर्वथा त्याग मात्र जोड़ो स्थिति में क्या अर्थ आएगा त्यागी तो आएगा क्या आएगा कर्म का त्याग है फल का त्याग है त्याग तो त्यागी है सर्वथा बिहार प्रकार से अर्थ तो वही आया त्याग त्याग मात्र संन्यास त्याग शब्द एको अर्थ सन्यास शब्द त्याग शब्द का अर्थ एक ही आया त्यागी तो आया और क्या आया एक का स्वरूप त्याग करना कर्म का और एक का केवल फल त्यागना, का इतना तो है एको अर्थ न घट पट पट शब्द अत्यंत्र भूत अर्थ हो जाते जैसे घट और पट होते ना भिन्न भिन्न होते हैं ये एक नहीं हो सकते एक अर्थ नहीं आता ऐसे नहीं है यहाँ विपरीत है एक ही अर्थ आ रहा दोनों का ना नट पट शब्द हुई जैसे घर शब्द पट शब्द जो होते हैं जाते हैं तो भिन्न जाति वाले हैं तो वहां एक अर्थ नहीं आ सकता भिन्न भिन्न अर्थ आते हैं घर का अर्थ अन्य है पट का अर्थ अन्य है ऐसा यहां नहीं है यहां तो अर्थ तो एक ही आएगा त्याग एक ही अर्थ आता है दोनों का अर्थ त्याग होता है मतलब एक तो कर्म का स्वरूप त्याग दे एक कर्म करना फल को त्याग तो यही होता है ये कर्म में प्राप्त है ये ध्यान दे रहा ज्ञान में प्राप्त नहीं है ज्ञानी तो वहां से ऊपर की स्थिति में है ये कर्मियों के लिए प्राप्त है उनमें जो फल त्यागी है कर्मकर्ता उसकी प्रशंसा के लिए यहां पर कहा है? जा रहे हैं कर्म त्यागी के लिए फल त्यागी का प्रशंसा उसके लिए कहना है ये कर्मी संबंधी बातें दोनों संन्यास कहना और त्याग कहना यहां पर ऐसा है म का त्याग देता है मैंने प्राप्त है कर्म करने का अधिकार है उसके पास किंतु त्याग दिया उसने इसको संन्यास कहा और जिसका नित्य कर्म कर रहा है उसका फल त्याग कर दिया इसको कहा त्याग कर्म अधिकार वही है दोनों बातें ननो आगे शंका है ननो का आराम कर्मराम फल नाश्ती कहते मीमांसक लोग जो होते हैं नित्य कर्म का फल नहीं ऐसा है, कहते हैं पूर्व तो मीमांसज होता है नित्य कर्म नहीं नित्य कर्म फल नहीं है न करने पर अपराध लगेगा राष्ट्र करना पड़ेगा प्रत्यवाय होगा करने पर कोई फल नहीं है ऐसा उठकर कहना है केवल प्रत्यवाय को बचाने के लिए करना पड़ता है पाप न लगे इसके लिए फल ही नहीं कोई स्वर्गाधि मिलने वाला नित्य कर्म ऐसा मानते हो लोग क्योंकि भगवान ऐसे मानने वाले नहीं नित्य कर्म का कर फल होता है कहें कि भगवान कहना है पूर्वजी है ननु नित्यनित्त का आराम कर्म नाम फल में बना सी त्याह कर्म का तो फाली नहीं होता ऐसे कहते हैं मीमांसक आहू मीमांस कहा मीमांसक ऐसा मानते हैं कथम उच्चते तेसां फल त्याग फिर जब फाली नहीं है तो उनका फल का त्याग क्या होगा नित्यनिवित्त का कैसे होगा फल का त्याग है ही नहीं है। तो बंध्या का पुत्र ही नहीं होता तो वो पुत्र का त्याग क्या करेगी बंध्या उस प्रकार होगा ही तो। पुत्र हो तो त्याग हो इसी प्रकार फल ही नहीं है उनका नृत्य निमित्त क्या क्या त्याग रहा है ये कहना है नित्य का निमित्तिकाराम कर्मणाम फलमेव नास्ती इत्याहो मीमांस का आहो नृत्य निमित्त का तो फल है ही नहीं ऐसा मीमांस लोग कहते हैं प्रथम उच्चते तेसाम फल त्याग तेसा नृत्य निमित्तकारनाम नृत्य निमित्त कर्म का फल त्याग कैसे बोल दिया है फल है ही यथा दृष्टान्त देकर के पूर्व बोलता है यथा बंध्या या पुत्र त्याग जैसे बंध्या के पुत्र त्याग हो सकता तीया तीया तीया है कि नहीं पुत्र है ही नहीं क्या त्याग पुत्रवती हो तो उसको पुत्र का तीया त्याग हो सके पुत्र ही क्या पुत्र इस प्रकार है निष्फल है फाली न क्या त्यागना ना है ये दृष्टान्त दिया यथा बंधे पुत्र त्याग पितर का है अनुयी हो जाएगा सिद्धांत बोलते नए स दोष कोई दोष नहीं है ये नित्य कर्म का फल त्याग हो सकता है नित्य कर्म का फल है भगवान आगे कहे कहेंगे बारे लोग को बताइए फल होता है दो प्रकार के नित्यानिवित्य कर्म दो प्रकार के होते हैं सकाम भी होता है निष्काम भी होता है सकाम वाले का त्याग हो सकता है यही है नित्यान भी कर्मणाम भगवता फलवत्व से इष्टत्वाद करते हैं नित्य कर्म का भगवान के द्वारा फल इष्ट है भगवान मानते हैं फल नित्य कर्म का फल होता है भगवान कहेगा हाँ बारहवीं तुम्हों को बोलेंगे पक्षति ही आगे भगवान कहेंगे स्वयं पक्षति भगवान अनिष्टम इष्टम मिश्रम च्रिविधन कर्मणा फलम भगवत त्यागी ना प्रत्यय संज्ञा से कहते हैं कर्म का तीन प्रकार का फल होता है अनिष्ट फल इष्टफल मिश्रित फल पाप पुण्य मिला हुआ फल तीन प्रकार के फल होंगे कर्म का भगवान कहेंगे अनिष्टम इष्टम विश्रम अनिष्ट इष्ट और मिश्र त्रिविधम भगवत कर्बड़ा फल तीन प्रकार के कर्मों का फल होता है भगवान कहेंगे एक खट्टा एक मिठा एक खट मिठ ऐसा होगा जो तो योग सूत्र आदि में बोलते हैं शुक्ला अशुक्ल शुक्ला अशुक्ल इत्यादि सबसे बोलते हैं शुक्ला बने पुण्यकर्म को शुक्ल बोलते हैं पाप कर्म को अशुक्ल बोलते हैं और मिश्रित को बोले शुक्ला अशुक्ल वैसे यहां भी अनिष्टम इष्टम विश्वम सब अनिष्टफल इष्टफल फल त्रिवे कर्म का फल हम तीन प्रकार के कर्म का फल होगा भगवान कहेंगे आगे बारे रहे श्लोक में भगवत त्यागी नाम प्रत्यान सं भगवान कहेंगे जो अत्यागी होगा ना कर्म का फल त्यागता ना हो उसको फल आगे मिलेगा अत्यागी नाम भवति कर्म का फल उसको होता है किसको अत्यागी जो त्यागा नहीं विशिष्ट फल की आशा से कर्म किया फल त्याग नहीं है उसको तीन प्रकार के फल में से कौन सा फल मिलेगा फल मिलेगा चाहे अनिष्ट हो इष्ट हो मैंने पुण्य कर्म किया हो तो इष्टफल होगा पाप कर्म किया हो तो अनिष्ट फल होगा दोनों किया होगा तो विस्तृत विस्तृत फल होगा भगत त्यागी राम प्रत्यय परलोक में अत्यागी जो होगा कर्म को त्यागा ने फल को त्यागा ने जिन्हें उसको होगा और कर्म का फल होगा न तो संन्यासराम को चीज जो त्यागी होगा उसको नहीं होगा अनिष्टफल भी नहीं इष्टफल भी नहीं विस्तृत फल भी नहीं तीनों नहीं होगा ये भगवान कहेंगे मारे कर्म का फल नित्य नैवित कर्म का फल भगवान मानते हैं आगे बोल, बोलने वाले हैं आगे अनिष्टम इष्टम विश्रम चिविधम कर्मण फलम भगवत्य त्यागिना प्रत्य अनु सन्यासी नाम को चित्र कहने वाले हैं भगवान ये कह रहे हैं ये भाषिकार कहते पूर्वाजिने का, का आधार फल नहीं है उसको तो क्या त्याग रहे प्रश्न था जैसे बंदे पुत्र को त्याग नहीं सकती भाई रे पुत्र ठीक है पूरा नित्य कर्म का फल है फिर क्या त्याग रहा है कर्म फल त्याग कैसे बोला यही बात है तो सिद्धांत भाष्यकार सिद्धांत विलक्षण सदश इत्यादि कहा था नित्य नित्यान कर्म भगवता फलवत्व से दृष्ट इष्टत्व कहा भगवान के द्वारा नित्य कर्म के फल फलशाली तो इष्ट है भगवान चाहते फल है करके बांधते हैं इसलिए तो बक्षती भगवान कहेंगे आगे ही परेश बक्षति भगवान कहेंगे भगवान अनिष्टम इष्टम इति यहां से शुरू करेगा अनिष्टम इष्टम विश्रम चाहे त्रिवेदम क्रमण फलम भगत त्यागी नाम प्रत्येप सन्यासी राम को जीते बोलेंगे न तो सन्यासी राम ये भी जा hmm. तीन प्रकार के फल होता है सन्यासी को नहीं होता है बोला है जो सन्यासी होगा माने विषय शक्त रहेगा माने फल काम होगा उसी होगा तीन प्रकार के फल जिसने कर्म तो किया फल को नहीं फल को त्याग रखा है उसको नहीं होगा फल सर्व कर्म फल त्याग भी आएगा जैसे हर कर्म का फल त्याग है उसी को तो कहेंगे ना त्याग शब्द का अर्थ वही होगा उसको फल नहीं मिलता बोला होगा सन्यासी नाम ये वही केवल कर्मफल असंबंधम दर्शन जो सन्यासी होगा सन्यासी माने कौन सा कर्म फल को त्याग रहा हो अभी कोई आश्रम में नहीं गया अभी कर्माधिकार क्षेत्र में है कि फल के त्याग वो सन्यासिया क्या संन्यास करते है यह फल त्यागी कर्म कर रहा है फल का त्याग कर रहा है कर्म कर रहा है कर्म का अधिकारी है भी सन्यास में को नहीं है किंतु फल का त्याग रहा है उसे प्रशंसा के लिए कहा जा रहा है सन्यासी नाम ही मान्य स्मान सन्यासी नाम जो सन्यासी होगा माने कर्म का फल को त्याग करके बैठा होगा सन्यासी होगा वो तो मतलब सन्यासी नाम को जीते केवलम कर्मफला संबंधम उसी दर्शन ये दिखाना सन्यासी होगा उसी के कर्म फल का संबंध नहीं होगा दिखाते हुए भगवान कैसे सन्यासी माने कर्म कर रहा है फल को त्याग दिया सन्यासी हो है काम कर्म को त्याग करके नित्य निर्मित का भी फल त्याग हुआ है कर्म काम्य कर्म तो स्वरूप त्याग दिया और नित्य निमित्ति कर्म का फल त्याग हुआ है कर्म और चल रहा भी तो वो उस सन्यासी उसी का राम उसका केवल कर्म संबंध कर्म फल का संबंध दर्शन कर्म फल का संबंध वही नहीं है सन्यासी को ही नहीं है असन्यासी नाम जो कर्म फल को त्यागा नहीं फल के उद्देश्य करके कर्म कर रहा है असन्यासी नाम उसका नित्य कर्म फल प्राप्ति नित्य कर्म का भी फल प्राप्त तो होता है उसको तो. किसका नित्य कर्म दो प्रकार के हैं फल को उद्देश्य करके होता है फल को उद्देश्य करके भी होता है मेरा कर्तव्य मान के करेगा एक फल के लिए करेगा तो जो सन्यासी मानी फल को त्याग करके भगवान में समर्पित करके ईश्वर बुद्धि नित्य कर्म नित्य कर्म करता है वो सन्यासी जो असन्यासी मानी कौन है कि कर्म फल की इच्छा रखकर के कर्म करना है। नित्य कर्म तो प्राप्त कर्म का फल प्राप्ति है उसको किस शब्द से बोलेंगे भगवत त्यागी नाम प्रत्येक ना। ना प्रत्य अत्यागी अत्यागी है कर्म फल को त्यागा नहीं जिन्होंने उनके लिए आगे मरने के बाद कर्म का फल मिलेगा अत्यागी राम प्रत्यक भगवती यही होगा भगवती अत्यागी राम अत्यागी असन्यासी को होता है फल इतनी भगवान दिखाएंगे कर्म नित्य कर्म का कर भी फल है जिसे उसके त्याग के लिए त्याग कहा गया ठीक है काम कर्म का कर तो स्वरूप त्यागने का नाम संन्यास है नित्य निवित कर्म कर रहा है उसका फल को त्याग उसका नाम त्याग है इतना फर्क है दोनों में दोनों त्याग होते हुए थोड़ा फर्क है एक नित्य कर्म संबंधी नित्य निर्दि कर्म संबंधी है कर्म करना फल त्याग और एक स्वरूपतः कर्म को त्याग उसको कहा सन्यास टीका में कहते है। पक्षदे पक्षदे हैं पक्षदेव उपन्यास है दो पक्ष रखते हैं कामया नम कर्मान्यास संन्यासम कव्य विध्वत सर्व कर्मला त्याग प्राप्त्याग विचक्ष दो पक्ष है यहां एक तो काम का त्याग संन्यास और दूसरा नित्य निवृत्ति कर्म का फल का त्याग ये त्याग है यो पक्ष का यहां गुण्यास के द्वारा संन्यास त्याग शब्द और अर्थ अर्थभे कथ है सन्यास शब्द त्याग शब्द का अर्थ में विशेषता है भिन्न है सन्यास संन्यास कर्म का स्वरूप त्याग देना करना ही नहीं काम करना उसका नाम है संन्यास और निष्काम कर्म कौन है तो कर्म करना फल को त्याग ये नित्य नित्यादि कर्म कहा स्वरूप भेद है ये कर्म हो रहा है फल लाइए ये कर्म ही नहीं करना शुरू पर भी ये कहना भगवान ने कहा काम्यानाम इत्यादि कहा था काम्यानाम अशुविधा भी कहा जो होते होते था जो अशुविधा होता है ना काम्योता है ब्रह्मलोक आदि की इच्छा से करता है वो कर्म न्यासम परित्यागम संन्यासम इसको न्यास शब्द का अर्थ संन्यास होता है संपूर्व जो न्यास शब्द आएगा त्याग अर्थ होता है वो संन्यास परित्याग संयासम संन्यासदार्थम संन्यास शब्द का अर्थ होता है अनुष्ठे पर प्राप्त से अनुष्ठान में यही है काम्यकर्म जो अनुष्ठान तो से प्राप्त था उसको अनुष्ठान नहीं करना तो ये संन्यास शब्द का अर्थ यहां कब यहां पंडित विद्रिता कुछ पंडित लोग ऐसा कहते हैं जान जानते जानते हैं काम्यकर्म काग नाम है स्वरूप संन्यास है ऐसा कहते हैं कहा नित्य नहीं मित्यकार नित्य निर्मिति का आराम अनुष्ठीयमान आराम सर्वकर्म नाम जो नित्य निर्मित उसे प्राप्त जितने भी कर्म हैं उनका आत्म आत्मसंबंधित या प्राप्त इस बल क्यों कर्तव्य संबंध होकर के प्राप्त होना है जिसने कर्म किया उसको प्राप्त होने वाले फल है उसका परित्याग है उस फल का परित्याग करता है नित्य निमित्त कर्म से फल का त्याग करता है सर्वकर्म फल त्याग उसी को कहा है सर्वकर्म फलित्याग तम प्राहु कथा ये उसको कहते हैं त्याग है त्यागम तो है करते है। त्याग शब्द ऐसा कहते हैं लोग त्याग शब्दार्थम त्यागम करता पिचक्ष पंडित पंडित लोग ऐसा मानते हैं कहा टीका में कहते हैं तथ इदानम सन्यास त्याग त्याग शब्द अत्यंतम भिन्नार्थत्व तथा तो, तो प्रसिद्धि विरोध सहास अभांतर भेद भी कहते देखो क्या वो दोनों में वास्तविक भेद है संन्यास और त्याग शब्द में तथक ओके क्या इधानीम संन्यास त्याग शब्द और अत्यंतम भिन्नाथत्व क्या अत्यंत भिन्न है दोनों का विषय सन्यास शब्द का और त्याग शब्द का अत्यंत भिन्न विषय है क्या तथा यदि ऐसा हो तो प्रसिद्ध विरोध सो प्रसिद्ध तो एक ही माना जाता है सन्यास बोलो त्याग बोलो क्योंकि इसका विरोध होगा एक अत्यंत भिन्न अर्थ हो ये पूर्वी है सिया आशंक्य अवातर भेदे थोड़ा सा भेद है वास्तविक भेद नहीं है आत्यंतिक भेद नहीं अवान्तर भेद है कर्म का स्वरूप ही त्याग देना काम्य कर्म का स्वरूप का ही त्याग देना सन्यास है और कर्म करना फल त्याग देना उसका नाम है त्याग इतना ही अभांतर भेद थोड़ा सा भेद है सन्यास और त्याग एक अवान्तर एक अवान्तर भेद है भी सिद्धांत पर थोड़ा सा भेद होने पर भी न आत्यंतिक भेद वास्तव आत्यंतिक भेद नहीं है अत्यंत भेद नहीं दोनों का अर्थात मिला जुला होता है यदि इत्यादि भाषा में कहा काम्य कर्म परित्याग फल परित्याग व अर्थो वक्तव्य यही बोलना हो ना क्या बोलना है काम्य कर्म का परित्याग बोलो अथवा नित्य निविति का फलत्याग बोलो अर्थो वक्तव्य यही कहना हो सर्वथा भी त्यागवाद रहो अर्थ तो यही आया त्यागी तो आया एक कर्म का त्याग है एक फल का त्याग है त्यागी तो अर्थ आया अत्यंत भेद तो नहीं है अवान्तर भेद है कि काम्य कर्म का स्वरूप त्यागना है और नित्य निवित का फल त्यागना है, है। भेद है अत्यंतिक भेद तो नहीं है अर्थ तो, तो ये त्याग ही आया दोनों का अर्थ सन्यास तो का और त्याग का यही है त्याग मात्र संन्यास त्याग शब्दों और एको अर्थ एक ही अर्थ है न घटपट शब्दों पर अत्यंत होता हो आत्यंतिक भेद नहीं है जैसे और पट का अर्थ अत्यंत भिन्न होता है ऐसा नहीं है यार टीका है पुत्राभा अयोगवत् नित्य निमित्त ने कर्मा अफलता फलत्याग अनुपत्त उत्याग शब्दार्थ न सिद्धि पूर्वादी शंका करता महाराज जैसे बंद्या के पास पुत्र नहीं है पुत्राभा पुत्राभा बंध्या के पास पुत्र न होने से तत्ववत् जैसे पुत्र का त्याग संबंध नहीं संभव नहीं होता किसका बंध्या का पुत्र है ही नहीं ठीक किसी प्रकार की दृष्टान्ति दिया पूर्वादि ने दृष्टान्ति कर बोलेगा नित्य नैमित्य का जो नित्य कर्म नैमित कर्म फल है ही नहीं क्या त्यागेगा वहां त्यागना तो काम में काम्य कर्म का, काम्य कर्म का फल होता है उसका फल त्यागना होता था या तो फल है ही नहीं पूर्वादी मीमांसक यही मानते हैं नित्य नैमित्तिक कर्म का फल नहीं मानते न करने पर प्रत्यवाय होगा पाप लगेगा करने पर फल मिलेगा जैसे कहते हैं जो ये पुलिस वाले मिलिट्री वाले है ना जो परेड खेलते हैं परेड में और खेलेंगे कुछ नहीं उनको पुरस्कार कुछ नहीं मिला पर्ग हैं नहीं खेले तो दंड मिलेगा ऊपर अफसर डंडा मारेगा उसको ना करने पर प्रतिवाय है वहां परेड में नहीं जाएगा कोई तो दंड होगा अजाने पर कोई पुरस्कार तो मिलना नहीं है ठीक इस प्रकार मानते हैं मीमांसक लोग करने पर फल नहीं है न करने पर है। ऐसा मानते हैं सिद्धांत मानते हैं भगवान के वचन के आधार पर मानते हैं नित्य कर्म के फल है अंतकर्म की शुद्धि मानते हैं ये कहना है पूर्वाज ये बोल रहा पुत्र पुत्र पुत्र अभाव अभाव पुत्र के अभाव के कारण बंद्याया तत्या तत्यार जैसे बंद्या का पुत्र का त्याग संभव नहीं है उस नित्य नैवित कर्मान फलान नित्य निकम फल वाले है नहीं न होने से फल त्याग अनुपत्य फल त्याग होना संभव ही नहीं वहां तो त्याग शब्दार्थ उक्त से त्याग शब्दार्थ कहा हुआ जो त्याग शब्द है ना किस में नित्य निवित कर्म में के फल त्यागने में न सिद्धति थी फल ही नहीं क्या सिद्ध होगा वहां फल त्याग क्या करेगा इस शाह की संज्ञा है नानु करके संज्ञा की थी नडू नित्य निमित्त का राम कर्म राम फल में गुनास्ती त्याग नित्य निमित्त कर्म का तो फल ही नहीं है ऐसा कहते है, हैं मेमा सब लोग कथम उच्चते तेसा फल त्याग फल ही नहीं है तो नित्य निमित्त कर्म का फल का त्याग कैसे कहा जाता है हाँ सर्वकर्म फल त्यागम प्राभु त्याग विचक्षा कैसे बोल दिया यहां ये संध्या या पुत्र पुत्रा भाव ये क्या का पुत्र का पुत्र त्याग नहीं हो पुत्र है ही नहीं इस प्रकार है नित्य निमित्त का फल नहीं तो क्या त्यागना है यहां ये कहा तो न इसे दोषी से उत्तर देंगे नित्य निमित्त का कर्मश्य बंध्या पुत्र सादृश्य भाव सिद्ध बोलते हैं नित्य निवित्त कर्म जो होगा ना बंध्या के जैसा नहीं है बंध्या में पुत्र नहीं है इनमें फल है नित्य निमित्त का फल है बंध्या के सदृश नहीं है उसको पुत्र त्यागना होता नहीं हाई नहीं नित्य निमित्त का फल है इसे त्यागना हो जाता सिद्धांत ये बोलते हैं क्यों तो नित्य निवित्त कर्म दो प्रकार के होते हैं एक निष्काम एक सकाम दो प्रकार के होते ये कहना है सकाम पक्ष को लेकर त्याग संभव है ये कहना है नित्य निवित्त का कर्म फल से जो नित्य नैमित्त कर्म का जो फल है बंद्या पुत्र से आदृश्य भावा बंदे के समान नहीं है नित्य कर्म का फल यहां है बंद्या नहीं है तुमने जो दृष्टांत दिया गलत दृष्टांत दिया ये सिद्धांत बोल रहे हैं तत्ग संभवाद माने नित्य निर्मित कर्म का फल का त्याग संभव है एक पक्ष में फल होता है नित्यनिर्मित कर्म का सदांत करने पर बात उक्त त्याग शब्दार्थ शब्दार्थ संभव थी जो पूर्व कहा हुआ त्याग शब्द का अर्थ है संभव है नित्य निर्मित कर्म है कर्म के फल त्याग में संभव है यदि समाध्य समाधान देते हैं सिद्धांति समाधान करते हैं नई से दोष सब शब्द के द्वारा से दोष कोई दोष नहीं है नित्याराम कर्म आप जो नित्य, है न, नित्य कर्म हाँ भाग भाग भाग तो है ना नित्य नित्य कर्म वहां भी भगवत फलवत्व से भगवान को फल इष्टा है भगवान मानते हैं आप बारहवें श्लोक में अनिष्टम इष्टम मिश्रम चरित्र विधम कर्म फलम भगवत त्यागी नाम प्रत्ये अनुसैंप तीन प्रकार के फल होता है जो अत्यागी होगा कर्मफल को त्याग नहीं रहा है कर्मफल के लिए कर्म कर रहा है उसके लिए तो मर करके फल होगा मरने के बाद किंतु न तो संन्यासराम को जैसे फल को त्याग दिया है इस काम कर रहा है नित्य निर्मित कर्म उसको कहीं फल नहीं होगा उसका फल नहीं होगा जैसे भगवान बोले टीका ठीक कर है भगवता तेसाम फलवत्म स्तम तेसा मैंने नित्य निमित्त का कर्मा जो नित्य निर्मित कर्म में भगवान का फल इष्ट है कैसे-से वाक्यशेषम अनुकूल वाक्यशेष आगे नहीं, यही आएगा आगे अनिष्टम इष्ट से इत्यादि है बारहवें श्लोक में आना है ये कहा वाक्यशेष आएगा भगवान को इष्ट है नित्य का भी एक पक्ष फल होता है सकाम वाले को फल है उसे त्याग देगा विश्व त्याग कहा है तरी संना असन्यासीना चित्याद अनुष्ठा अवशेषण तत्व सैत न्य है कहते हैं फिर तो सन्यासी होगा जो फलते फलत्यागी होगा और एक फल वो अपने उद्देश्य करके रखा होगा सन्यासी और असन्यासी सकाम और निष्काम कर्म कर रहे हैं नित्य कर्म दो प्रकार के हैं तो तब तो सन्यासी नाम जो फलते फलत्यागी नाम असन्यासी नाम फला त्यागी नाम फला त्यागी नाम फलते त्याग नहीं कर रहा है दोनों के लिए नित्यादि अनुषा नाम नित्यादि का अनुष्ठान दोनों कर रहा है सन्यासी भी कर रहा है असन्यासी सन्यासी माने फल त्याग वाला सन्यासी अभी सन्यास आसन में नहीं गया वो गृहस्ताश्रम आदि में है नित्य नैवित कर्म कर रहा है फल की आशा से रहित होकर कर रहा है, उसको त्याग त्याग को लेकर सन्यासी बोला है कर्म फल का त्याग के कारण तब तो सन्यासी नाम और सन्यासी फलत्यागी और असन्यासी मानी फल के अत्यागी दोनों का नित्यादि अनुष्ठाई नाम नित्य नैवृत्ति का अनुष्ठान कर रहे हैं जो लोग सन्यासी हो चाहे असन्यासी हो मान फल त्यागी हो फल का त्याग नहीं करता हो अभी शेष चढ़ता थोड़ा दोनों के लिए फल होना चाहिए फिर जब इत्यादि का फल है तो दोनों का फल मिलना चाहिए तो एक को फल होना एक को नहीं होना कैसे होगा कि कैसे बनेगा और तो फिर भगवान ने कैसे बोल दिया कि एक को फल होता है एक को नहीं होता कैसे बोला भगवत अत्यागी नाम, नाम, तो नाम पर सन्यासी नाम को चाहिए वहां कैसे बोलेंगे होगा बारहवें श्लोक में अत्यागी को तो फल होगा और सन्यासी को नहीं होगा ऐसे बोलने वाले हैं आगे ये कैसे घटेगा नित्य निमित्त कर्म दोनों ही कर रहा है तो दोनों को फल होगा ये पूर्व पक्ष आया तो उत्तर देते हैं न तो सन्यासी नाम को चिटका हुआ वही श्लोक में कहा बारहवें श्लोक में जो आएगा सन्यासी को नहीं होगा फल त्यागी को नहीं होगा इष्ट अनिष्ट मिश्र फल तीनों में से कोई भी फल नहीं होगा ठीक कहें कहा बक्षती अनुकर्षण चकारा था बक्ष के अनुकर्षण उन, करें सन्यासी नाम इति चा में चकार जो दिया भाष्य में बक्षती भगवान अनिष्टम इष्टमी चा, न तो संसि नकार से बक्षती का अनुकर्षण करना बक्षती ऐसे भगवान कहेंगे सन्यासी को नहीं होगा अनिष्टम फल जितने हो नहीं होंगे त्यागी होगा जो कर्म त्याग नहीं कर उसी को होगा ऐसे भगवान कहेंगे ये जो चकार दिया भाष्य में उसके बक्षती को अनुकर्षण करेंगे लाने के लिए प्रसत्त बचसों अर्थम प्रकृत उपयोग त्यो संग समारे यदि कहते हैं जो प्राप्त है जो अर्थ है, है उसमें ये वचन का विषय होगा प्रकृत उपयोग उपयोगी है यहां जो बारहवें स्वरों में जो कहना होगा वो यहां उपयोगी है कहां कामया कर्मान्यास संयासों को विद्वादियों उपयोगी है ये कहना है अच्छा। प्रसकश्य जो है प्राप्त है जो वचन है कहा आगे बारे में कहना है अनिष्टम से इत्यादि कहना है उसका जो कामयान करवा न्यास आदि में उपयोगी है ये समय हमारे संग्रह करके स्मरण करवा देते हैं संन्यासी नाम इत्यादि कहा है सन्यासी नाम एवं ही केवलम कर्म फल असंबंधम दर्शन का जो सन्यासी होगा कर्मफल का त्याग करके बैठा हुआ है नित्य निमित्त कर्म करा कर्मफल का त्याग करा ऐसा सन्यासी सन्यासी नाम ये भाई केवलम केवल उसी को कर्मफल कर्मफल का संबंध नहीं दिखाना है यहां नहीं दिखाया भगवान तो सन्यासी नाम शब्द के द्वारा किस शब्द के, के द्वारा न तो सन्यासी नाम को जित बारहवें सलोम बोल रहा है वो सन्यासी को नहीं कहा नाम नित्य कर्म फल प्राप्ति असन्यासी जो होंगे कर्म का फल त्यागा जिन्होंने उनके लिए कर्म कर्मफल की प्राप्ति कहेंगे किस किस शब्द से भवत्य त्यागी अत्यागी प्रत्य भवती अत्यागी होंगे उनको वर्गवान कर्म फल बहुत कर कहेंगे दर्शी भगवान दिखाएंगे हा ठीक है काम्या वर्जय नित्य निवितकानी फलासा कर्तव्या यह श्लोक में एक आप पूर्व द्वितीय श्लोक ये सिद्ध हुआ है काम्य कर्म को छोड़ करके यदि गृहस्ताशाश्रमाधि में है सन्यासी है तो अलग बात है उस बात में वहां कर्म नहीं है वहां यदि गृहस्थाश्रम में बैठा है बान में जो भी हो ऐसी स्थिति में कामयानम कर्माम न्यासम माने काम्य कर्म को छोड़ कर त्याग करके एक काम बोल रहे हैं कामयानी भर जाए तो काम्य कर्म को त्याग करके वो तो स्वरूप तो त्याग ना है उसका नाम संन्यास है गिरस्था समय भी सन्यासी हो सकता है काम्य कर्म त्यागता हो और नित्य निवित्त कर्म करता हो फल नहीं चाहता हो एक को स्वरूप तो त्यागता हो एक को फल त्याग देता हो वो सन्यासी कहलाता है त्यागी कहलाता है प्रशंसा के लिए मुख्य नहीं है गौण है कामयानी बढ़ गयित्व काम्य कर्म को छोड़कर नित्य निमित्त फला अभिलाषा तृत्य कर्तव्य नित्य निवित्त जितने कर्म होते हैं फल के अभिलाषा से रहित होकर भी करना चाहिए इसे उत्तम पक्ष में पक्ष कहा था पूर्व स्वरूप में ये कहा हुआ है द्वितीय स्वरूप में इस पक्ष को प्रतिपक्षन निराश है ना हो माने उसमें जो शत्रु बन गया सारे कर्म त्याग देना चाहिए ऐसे बोलने वाले सांख्य लोग आकर बोले कर्म केवल प्रकृति पुरुष का ज्ञान से काम चलेगा प्रकृति पुरुष का भेद या कर्म है कर्म की चर्चा ही नहीं उनके शास्त्रों में नित्यादि कर्मों को चर्चा ही नहीं है सांख्य शास्त्र में तो प्रकृति पुरुष का भेद दोनों का भेद भेद ज्ञान से मुख्य पाना है उन्होंने तो ये शत्रु वही होते हैं कर्म करना त्याग काम कामगारों का स्वरूपत् त्यागना चाहिए ये भेदवादी है ये बोल रहे हैं और नित्य कर्म का फल त्यागना चाहिए एक जो कहा इस पक्ष में जो शत्रु बन के आ रहे हैं सांख्य लोग कर्म की चर्चा ही नहीं करवा मानते नहीं वो तो केवल प्रकृति और पुरुष का भेद मानते हैं तो, तो पक्ष जो कहा वो पूर्वक का पक्ष है वैदिक पक्ष है ये इसका प्रतिपक्ष निराश है ना प्रतिपक्षों प्रति में शत्रु होता है उसको खंडन के माध्यम से दृढ़ करना चाहते हैं ईश्वर किसको इसी बात को दृढ़ करना है जो सांख्या आके बोले कर्म नहीं कर्म है ऐसा करके दृढ़ करता है दृढ़ हितों में दृढ़ करने के लिए विप्रपत्ति में अवशंका उठाते हैं सांख्यों और वेदा ब्रह्म झगड़ा दिखाते हैं सांखे बोलते हैं क्या बोलते हैं और ये क्या बोलेंगे वेदवादी क्या बोलेंगे कर्मकांडी क्या बोलेंगे दोनों का झगड़ा दिखाते हैं कहा त्याज्यम दोष विते के कर्म प्राहोरपणेशम कर्म न त्याज्यमित चा परे त्याज्यम दोषवदिते के कर्म प्राहोर्पणेश जनाथ महकर्म न त्याजमी चा परे पूर्वार्थ सांख्य मत है उत्तरार्थ वैदिक मत है उत्तरार्थ पूर्वार्थ सांख्य मत है काफी शास्त्र सांख्य त्याजम दोष कर्म त्याजम दोषवत इत है दोष वाले होते हैं सारे कर्म आगे फल भोगाने वाले हैं शरीर के शरीर कार के असरी आदि देने वाले हैं सब इनको छोड़ना चाहिए केवल प्रकृति पुरुष का भेद में रहना चाहिए कर्म को छूना ही नहीं चाहिए कर्म त्याजम दोषवत कर्म त्याजम जिसमें कर्म में दोषी दोष भरा हुआ है आगे शरीर के साथ संबंध कहा दोष है दोष वाला कर्म होते हैं इसलिए एक माने प्राह मनीष एक मनीष प्राहु ऐसे कुछ मनीषी लोग बुद्धिमान लोग ऐसा कहते हैं माने सांस लोगों को कहना है सारे कर्म त्याग चाहिए दोष वाले होते हैं चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो स्वर्गीय शरीर के चाहे नार्गीय शरीर जो भी देगा शरीर तो देगा ना बंधत्व को कार्य कर देगा इसलिए उसमें बचे छोड़ो केवल तो प्रकृति पुरुष के भेद ज्ञान में लग जाओ बस जड़न से कितना है चेतन कौन है जड़ क्या है बस ये ढूंढो तो बस प्रकृति पुरुष के भेद करो कर्म सारे कैसे दोष हो गए हैं ऐसे करते हैं दोषयुक्त है कर्म करना नहीं चाहिए कर्म के बारे में चर्चा ही नहीं करना चाहिए ऐसा सांसद लोगों को कहना है पूर्व मीमांसा का करके बोलते नहीं ही ना यज्ञ दान तब कर्म न त्याग मित परे ये तीन कर्मों को तो त्यागना ही नहीं चाहिए कहते कर। अपर मीमांसा कहा कि वैदिक है ये कहते हैं और कर्म तो करें न करें किंतु यज्ञ है दान है तप है ये तो करना ही चाहिए इनको छोड़ना नहीं चाहिए इनको किए आगे कोई गति नहीं होगी अंधकर्म की शुक्ति आदि करने के लिए चाहिए ऐसा मीमांसा को कहते हैं ये झगड़ा है कौनों पूर्व पूर्व मत को ही सिद्ध कर है मजबूत करना रहा है इन झगड़ों के द्वारा पहले जो कहा था कामया नम कर्मा न्यासम संधो सर्व कर्म फल्यागस्त प्राव त्यागम की तक जो कहा इसी को पुष्टि कर रहा है कर तो ये झगड़ा दिखा करके मारे यही है यज्ञ नाम तब तो करे सर्व कर्म फल जाए नित्य नित्य नैवित कर्म करना चाहिए यही है फल फल को त्याग करके करना चाहिए यज्ञ नाम तब भी उसी प्रकार है करना तो चाहिए बल्कि आशा से रहित होकर करना चाहिए कहा त्याजम दोषी थी त्याजम त्यक्तव्यम त्यक्तव्य है त्याज्य है कौन कर्म त्याजम कर्म दोषवत माने दोषों अस्थि दोषवत या बतूप लगा हुआ दोषवत में दोस वाला होता है कर्म दोस वाला है दोषो अस्थि दोस इसमें है अथवा दोष इसका है इसमें कर्म का कर्म तो दोष है इसलिए दोषवत्त काम किमतवत वो क्या है दोष वाला क्या है क्या जम दोषवत दोषवत क्या है फिर प्रसाद कर्म कर्म दोष दो वाला है कर्म बंध हेतुत्व बंदन के कारण है ना चाहे पुण्य कर्म होगा इष्ट कर्म होगा स्वर्गीय शरीर में बांधेगा पाप कर्म होगा नारकीय शरीर में बाधेगा विस्तृत होगा मनुष्य शरीर में बाधेगा भावेवत भावेगा भा बंध हेतुत्व संसार के कारण है कर्म बंधन का हेतु एक सारे त्याग देना चाहिए बंदा के काम रखना ही चाहिए केवल प्रकृति पुरुष के विवेचन में लगना चाहिए बस ऐसा कहते हैं सांख्य लोग ये कहना है बंध हेतुत्व है सर्वैव को कर्म त्याज्य सारे के सारे कर्म कर करना थाए। थाए। चाहिए चाहे काम में कर्म हो चाहे जिस काम कर्म हो कोई भी हो सबको तैयना चाहिए कर्म मात्र ही दोष वाले हैं ऐसा सांख्य लोग कहते हैं अथवा अथवा त्याज्य दोष त्य के इत्यादि ने दूसरा अर्थ दोषो यथा रागारी त्याग भीतर में अंतर्गत जो रामद्वस आदि दोष पड़े हैं उसको त्यागा जाता है रखा नहीं जाता बुद्धिमान उसको त्याग देता है दोष को रखना ठीक नहीं इस प्रकार कर्म भी दोष वाला है उसको त्याग देना चाहिए दोष को त्यागना अथवा दूसरी व्याख्या दोषों यथा राग आदि त्याग जैसे राग दिवस आदि दोष होते ना त्यागा जाता है तथा उसी प्रकार त्याग्य के प्राभ पड़े प्रकार उसको उस लोग ऐसा मानते कर्मों को त्याग करना चाहिए दोष वाले हैं इसलिए त्याग करना चाहिए पंडिता ऐसे पंडित लोग है सांख्य विवेचना युक्त में बैठे विवेचना युक्त में है क्या सांख्य कर्मों को त्याग करना चाहिए कहते ने सांख्य सांख्या की दृष्टि में आश्रित पंडित कौन से कौन से पंडित है जो सांख्या दृष्टि को लेकर के चल आश्रित होकर के बोलते हैं ऐसे शब्द बोलते हैं त्यागम दोषित्य के कर्म पारू परिष्कर ऐसा बोलते हैं सांख्याधी है, उनके दृष्टि को लेकर के बोलते हैं उनके शास्त्र के आधार पर बोलते हैं कहा अधिक्र अधिकृतारंभ कर्मणाली जो अधिकारी हैं कर्मों के अधिकारी हैं अभी आश्रम में बैठे हुए हैं उनके लिए भी ऐसा बोलते हैं त्याज्यम दोष तो त्याग ऐसा मानते रहे गृहस्थाश्रम में कर्म का अधिकार होता है किंतु तो उनको उनके ये बोलते हैं अरे बाबा ये तो दोष वाले हैं तो दोष वाले को रखना ही चाहिए तो त्यागना चाहिए त्याग जम दोष बतते हैं कि ऐसा हैं अधिकृताराम अधिकारी है जो कर्मणाम कर्म करने का अधिकार है संन्यास में नहीं गए अभी उनके लिए ऐसा नाम तत्रि उसी विषय में फिर मीमांसक लोग आकर के बोलते हैं पूर्व मीमांसक यज्ञ दाना तब कर्मा त्यागों में क्या करे अरे बाबा अन्य कर्म तो त्याज्य देना चाहिए ठीक है किंतु तो ये तीन कर्म तो छोड़ना नहीं चाहिए यज्ञ कर्म दान कर्म तब कर तो करना ये तो करते अपरे अपरे पूर्व विवां का इसको छोड़ना नहीं चाहिए बाकी कर्म त्याग दे यज्ञ और दान और तपि कर्म को नहीं त्यागना चाहिए ये तो करना चाहिए वृष्टाश्रम में रहने वाले को करना चाहिए ये कहा कहते हैं तथा उसी विषय में दूसरे लोग बोलते हैं बोला यज्ञ रहा तब वह कर्म न्यागी अपर एक कहा अपर एक कर्मों का अधिकारी लोगों को लेकर बोल रहे क्या बोल रहे हैं लेकिन कर्म के अधिकारी को लेकर त्याज्य दोष वीते कि एक पक्ष ने बोल दिया सांख्य मत से कहा कर्म करना ही नहीं चाहिए और दूसरे बोलते हैं नहीं ना ये तीन तो करना चाहिए जो कर्म में अधिकारी है सन्यासी तो कर्म में अधिकारी ही नहीं है उसके बात चर्चा नहीं है कि तो कर्म अधिकार रखे हुए हैं अभी एक जो जिनके पास है सिंह सूत्र आधी है कर्मिणा कर्मणा एवं अधिकृता जो कर्म में अधिकारी है जो कर्मी लोग आए ना कर्म करने वाले गिरस्थाश्रम में आए अधिकारी लोग का अपेक्षा उन्हीं को अपेक्षा करके ये विकल्प ये सारे विकल्प उनको लेकर के हैं जितने भी दोस्तों को कहे गए विकल्प जितने भी हैं के लिए है काम्यानंद कर्मान्यासम संन्यासम कव विधु सर्व कर्मला त्याग त्याग प्राहु त्यागम विचक्षणा इत्यादि और त्याज्यम दोष मदित्य के कर्म प्राहु मनीषणा एक यज्ञता तब्बा कर्म न त्याग्रम इत्या पर एक विकल्प जितने भी दिए गए हैं जो अधिकारी हैं कर्म के कर अधिकारी है गृहस्थाश्रम में बैठे हैं उन्हीं को लेकर है बात उसी का अपेक्षा करके विकल्प न तो ज्ञान निष्ठायाम भी था न ज्ञान निष्ठा भी था सन्यासी ज्ञान से जो उठ गए कर्मा से ऊपर हो गए जिनकी स्थिति ऐसी हो गई गृहस्थाश्रम जो ऊपर उठ चुके हैं उनके लिए बातें नहीं है यहाँ सन्यासी शब्द अथवा त्यागी शब्द का असर यहाँ उनका नहीं है पूर्वक विकल्प जित कर्म में अधिकारी है अधिकार है अभी शिखा सुद्रादी के पास है उनको लेकर कहा गया बात क्या न तो ज्ञान निष्ठा ने ज्ञान निष्ठा के द्वारा जो तो वहां से ऊपर उठ चुके कहा से मैं कर्माधिकार से ऊपर उठे हुए हैं उनके लिए हम विचारता है यही बात जहां सन्यासी वाने वा वो सन्यासी नहीं यहां वो गृहस्थाश्र में रहते रहती तो भी सन्यासी बोला नित्य निमित्त कर्म कर रहा है को त्याग देता वो सन्यासी है काम्य कर्म को छोड़ दिया है नहीं करता और नित्य न कर्म कर रहा है फल त्याग करके वो सन्यासी करके प्रशंसा के लिए बाकी है न तो ज्ञान निष्ठापित ना ज्ञान निष्ठा लेकर के जो वहां से ऊपर हो चुके गिरफ्तार ऊपर पहुंचे हुए हैं संन्यासी ना इसे सं की अपेक्षा करके यहां पर यह नहीं कहा उनके लिए करके नहीं कहा ज्ञान योग कर्मयोग योग्य बोल के आए दो रिश्ता बताई हुई पहले ही ऐसी स्थिति है लोकेश्ता पूरा पूर्ता ज्ञान योग कर्मयोग योगिका पहले बोली दो ही निष्ठा होती है एक तो होता है ज्ञान योग में एक होता है कर्मयोग जब तक संन्यास आश्रेगा तब तक कर्मनिष्ठा और संन्यास आश्र ज्ञान निष्ठा तो यही ज्ञान योग सांख्या तृतीय अध्याय याद दिला रहे हैं तृतीय अध्याय स्लोक ला करके सांख्यान निष्ठा मैया पूरा प्रोक्ता मैंने पहले कहा सांख्यों के तो ज्ञान निष्ठा ज्ञान निष्ठा में होते वो में होते है। नहीं होते हैं ज्ञानियों के तो वहां निष्ठा होती कहा कर्माधिकारात अपद्रता कर्माधिकार से पृथक करके कहा भगवान ने संयासी दे तो ऐसा कहा हुआ है कर्माधिकारात् अपद्रता कर्माधिकार से पृथक करके ये तान चिंता उनके नते ये तान न तान चिंता उनके लिए विषय नहीं है यहाँ कामयान करवानेशुभ संजय को के चिंता नहीं है यहाँ उनके विषय नहीं है आश्रम में बैठे हैं कर्म के अधिकारी हैं उनको लेकर के विचार कर रहा है यहाँ उसकी प्रशंसा किसके काम्य कर्म को नहीं करता हो और वित्य निवित कर्म करता फल कामना से रहित तो होकर उसकी प्रशंसा मिली है बात उनके लिए नहीं है उनको तो ज्ञान अधिकार ज्ञान योग्य संख्यानम करके पहले बोल दिया है वो अलग ही तो रास्ता होता है कर्माधिकार से बाहर है वो उनको लेकर के ये नहीं कहना सन्यासी और त्याग कार से नहीं लेना पूरे पक्ष बोलता ननो कर्मयोग योगी नाम योगी तो कहा है अधिकारी को बोला वहां भी किसको बोला है कहा तृतीय अध्याय कर्मयोग योगी नाम भी कहा है ज्ञान योग्य योगी नाम तो योगी शब्द आया है कर्मयोग कहा है पूर्वम विभक्त निष्ठा पहले जो विभाग किया जो निष्ठा है संख्या ना कर्म कहास्त्र परिचार यथे यहाँ कर्मयोग योगी नाम कहा हुआ था उसी कर्मयोगियों का यह विचार पुनः हो जा रहा है तृतीय अध्याय में जो कर्मयोगी चर्चा आ गई थी उनका यह दोबारा क्यों संपूर्ण गीता के गीता शास्त्र का अर्थ का यहाँ समापन करने जा रहे हैं उपसंगार अवस्था में कर्मयोग के बारे में जो चर्चा होगी कर्मयोगी के बारे में तो उस प्रकार ज्ञान योगी का भी होना चाहिए सांख्यों का भी यहाँ चर्चा होनी चाहिए संध्याय यहां ये ज्ञान योग्य नहीं संसि का नहीं ये तो कर्मयोगी कार्य करके कर आपने ऐसा नहीं जब कर्मयोगी की चर्चा हो रही है संपूर्ण गीता शास्त्र के सारांश उपसंघार करते समय तो सांख्य योगी का भी होना चाहिए उनमें भी दो विकल्प होना चाहिए यहां ये पूर्वाधिक नो करके सं कर्मयोगी ने योगी नाम करके जैसे कर्मयोगी की चर्चा की थी तृतीय अध्याय में उसी प्रकार अधिकृता जो अधिकारी थे कर्म के लिए उनका पूर्वम विभक्त निष्ठा पहले जो विवाह करके दो निष्ठा बताई थी वहां कर्मयोग के द्वारा कर्मियों का है योगियों का है कर्मयोगियों का और ज्ञान निष्ठा सांख्यों का है कहा था अति विभक्त निष्ठा होने पर एक बंद दोनों की निष्ठा अलग अलग कहने वो विवाह कर दिया गया है ज्ञान योग ने संख्या कर्मयोग ने किया है पहले होने पर भी यह सर्वशास्त्रों पर श्रह पर रहे यहाँ संपूर्ण गीता के शास्त्र का जो अर्थ का उपसार पर रहे अष्टादश अध्याय है यहां पर यथा विचार यदे तो कर्मयोग ने योग्य जैसे विचार हो रहा है यहाँ पहले भी कर्मयोग की चर्चा हो चुकी है फिर यहां कर्मियों की चर्चा लेकर के उसको सन्यासी और त्यागी कहा जा कहा जा रहा है जैसे विचार हो रहा है कर्मयोगी को लेकर तथा उसी प्रकार सांख्या ज्ञान निष्ठा विचार तो था फिर सांख्यों की भी ज्ञान निष्ठा के बारे में यहाँ विचार कीजिए जैसे कर्मयोग का विचार हो रहा है पुनः पहले विचार किया हुआ था तृतीय का विचार हुआ था उनका फिर सांख्यों का भी हो मैंने सन्यासी को ज्ञान निष्ठा वाले को भी हो विचार आ गई तो उतर कहते हैं हाँ सिद्धांत तो का नहीं उनके विचार यहाँ है यहाँ तो कर्म अधिकारी का विचार है ये पूर्व तीन श्लोकों जो कुछ कहा है गर्मियों के बारे में विचार है नाच ऐसा नहीं है तैसा हम वोह दुख निमित्त त्याग और प्रत्येक रखते हैं तो उनका जो त्याग है ना दुखादि को निमित्त मान करके त्यागा जाता है उनके यहाँ दुखादि है ही नहीं वो दुखादि को अपना धर्म मानते ही नहीं है वोहादि को अपना धर्म मानते हैं क्षेत्र धर्म मानते क्या मानते शरीर का धर्म मानते हैं शरीर अपना धर्म मान बैठे आत्मा धर्म मान बैठे हैं जो अज्ञानी लोग गृह आश्रमी जो है उनके लिए सारी चिंता उनका नहीं ना पैसा मारने सांख्य योगी ना जो सांख्य योगी है ना उनका मोह दुख निमित्त त्याग अनुपत्ति मोह और दुख आदि निमित्त संबंधित जो त्याग है संभव नहीं तो है इसकी व्याख्या करते हैं ना काय क्लेश निमित्त आने दुख आने सांख्या करते हैं शरीर में होने वाले जितने क्लेश है अंतकर्ण में चाहे थोड़े शरीर में होने वाले काय क्लेश जितने भी है दुख थे शरीर के दुख अथवा क्लेश अंतकर्ण के दुख जितने भी हैं सांख्या आत्मनी न पश्यति का जो ज्ञानी लोग हैं ना विभिन्न सांख्य लोग हैं ज्ञानी है आत्मा में नहीं देखते तो शुख, दुख को कहाँ देखते हैं सरिराज में देखते हैं इच्छा आदि आप क्षेत्र धर्मत्व तो न दर्शित्व इच्छा आदि जितने भी है ना संघात के धर्म कहा था संघात बोला गया था इच्छा दुष्ठ सुखम दुखम संघात क्षेत्राध्य तत् क्षेत्र में जितने भी हैं क्लेशादि जितने धर्म है इच्छा में मान संघात का धर्म क्षेत्र धर्म है आत्मा का धर्म नहीं दिखाया है तो सांख्य लोग अपना धर्म नहीं मानते उनको मैं दुखी हूं करके उसके निपटारा के लिए करवाद करेगा चंदु यहां पर दुखियों की भावना है ही नहीं ज्ञानियों की भावना है ही नहीं इसलिए उनकी चर्चा या नहीं है ये तो अज्ञानी है गृहस्थाश्रम है या आत्मबुद्धि वाले हैं उनको लेकर कहा यदि काम्य कर्म का त्याग सकता हो स्वरूप तो त्यागता हो नित्य निमित्त कर्म का कर, फल त्यागता हो कर्म करता उसको होते कहा संन्यासी त्यागी अतः इसी कारण से क्योंकि क्लेशादि को दूर करने के लिए कर्मादि किया जाता है उन्हें अपने में क्लेशादि दिखता ही नहीं है किन में कुछ तो सांख्य को ज्ञानियों को अतः इसी कारण से कहा न का दुख भयात कर्म परिति का शरीर आदि के दुख के कारण कर्म का परित्याग करेंगे ये बात नहीं है वहां ही नहीं भाई नहीं कोई नापीते कर्माणी आत्मनिपस्त और कर्म को अपने में देखते भी नहीं मेरा कर्म है समझते भी नहीं वो ज्ञानी जो होते हैं सांख्योगी जो होते हैं वो कर्मयोगी समझते हैं कर्म को बेरा है हाँ करके जहां विमान है वहां नापीते ये भी नहीं है कर्माणी आत्मनिपच्चित्य बने सांख्योगी सांख्योगी हां जो सांख्योगी लोग हैं वहां अपने में कर्म देखते भी नहीं है ये ना न्यतम कर्म वहा जो नित्य कर्म है ना वो के कारण त्याग दे ऐसा भी नहीं है त्याग का संभव भी नहीं है गुणाराम कर्म कर्म किसको किसको मानते गुणों का कर्म है कहते हैं सदगुण गुण तम गुण का, का कर्म होता है कर्म मेरे नहीं है गुणों में है ऐसा मानते हो किस में ज्ञानी लोग गुणों में है मेरे में नहीं है ऐसा समझते हो गुणाराम कर्म कर्म गुणों का है सदगुण का है रजुगुण का तम गुण का है अथवा मिश्रित जो भी है क्यों दैव केंद्रित करोगी थी पंचमध्याय बोल के आए थे दैव केंद्रित करोगी थी युक्त तो मन तत्वित पश्चन श्रवन प्रसन्न ग्रहण नष्ट गच्छन प्रलपन विसर्जन ग्रहण इंद्रिया बर्तन धारण ये इंद्रिय ही इंद्रियों के विषय में रहना है मानी इंद्रिय भी प्रकृति गुणों का कार्य और विषय भी गुणों का कार्य इंद्रिय जो है शतगुण के कार्य है तो विषय तम गुण के कार्य है तो मान गुण ही गुण में रहते हैं मानते हो एक गुण दूसरे गुण में रह रहा है इंद्रिया इंद्रिय जो है गुण है विषय भी गुण है मेरे में है ही नहीं ऐसा मानते मैं कुछ नहीं करता करता धरता इंद्रिया है यहां किया जाता है विषय है मैं नहीं हूं ऐसा मानते हो अपने बिल्कुल तटस्थ अलग किया हुआ है उन्होंने स्थिति में वहां कर्मादि होना संभव नहीं है नैवे केंद्रित करोगी थी इतिप संध सिंधि कहा सबके सब कर्म को त्याग देते हैं कुछ करता नहीं करके इस से त्यागते हैं सर्वाणी कर्माणि मनसा संस सर्वकर्माणी मनसा संजयस्यस्ते सुखम बसी न बुद्वारे पूरी रही न गो करो नकार पंचमद्याय सारे कर्मों मन से त्यागते हैं शरीर से नहीं मन से त्याग हैं सर्वकार मनसा संजयस्य आस्ते सुखम बसी सुखपूर्वक इंद्र को भस्म करने वाला वृद्धि सुखपूर्वक रहते हैं न वे कहाते हैं ये नव क्षेत्र वाला जो दरवाजा वाला घर है शरीर है इसमें रहते हैं। ना का, ना करता हुआ न कराता है, है? तत्वता का संन्यास तो ऐसा कहा हुआ है कोई काम कर वो त्याग से नहीं कहा हुआ है और नित्य निमित्त फल त्याग से त्यागी भी नहीं बोला उनको उनका त्याग आदि के प्रकार अलग है यहाँ तो गिरस्ताश्रम में है शिक्षा सूत्र भी है कर्म करने का अधिकार है तो एक तो काम कर्म को त्यागता नहीं त्याग देता करता ही नहीं नित्य निमित्त कर्म करता है फल त्यागता नहीं है उसी को त्यागी और सन्यासी कहा गया है प्रशंसा परकवा क्या है अखबार है ठीक है, समय हो गया है कि क्या सूत्र देखा